मंडल ब्राह्मणोपन प्रथम ब्राह्मण तृतीय तृतीयखंडम चुना पूर्वोत्तर विभाग पूर्व तो विद्यामस्क तदुतरि तारक द्विधम मूर्ति तारकमतीक यदिंद्रियाम तदमूर्ति तारकम यो युगातीत तदमूर्ति तारकमती उस योग के दो विभाग हैं एक पूर्व तथा दूसरा उत्तर पूर्व विभाग को तारक ब्रह्म कहते हैं और उत्तर विभाग को अमनस्क कहते हैं तारक ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं एक मूर्ति तारक और दूसरा अमूर्ति तारक दो इंद्रियों तक सीमित है वह मूर्ति तारक है जो दोनों भावों से परे आगे है वह अमूर्ति तारक है उभयम अपि मनोयुक्तम अभ्यसेत मनोयुक्तांतरदृष्टि तारक प्रकाशाय भवति दोनों मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक का मन युक्त मनयुक्त पूर्वक होकर अभ्यास करना चाहिए क्योंकि मनयुक्त अंतर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है तेजस तेजस एक तत्त पूर्वताकम इसके बाद भ्रूयुगल के मध्य से छिद्र में तेज आविर्भूत होता है यह पूर्व ब्रह्म है उत्तरम तमस्क भागे तालुमूलोर्धे महज्योतिर्दे तद्दर्शनादिमादि सिद्धि उत्तर विभाग तो अमनस्क मनरहित होता है तालु मूल के ऊर्ध भाग में महाज्योति का निवास होता है उसके दर्शन से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती है लक्ष्येत्यामेषवर्जितायाँ निमेश चेयम शांभवी मुद्राती सर्व तंत्रेषु गोप्य महाविद्या भवति तज्ञान संसार निवृत्ति ही तत्पूजनमोक्षलगम जब लक्ष्य में अंत बाज्य दृष्टि निर्मिन में इस, स्थिर हो जाती है तो यह संभवी मुद्रा होती है समस्त तंत्रों में गोपनीय यह ब्रह्म विद्या है उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है उसका पूजन मोक्षरूपी फल प्रदान करता है अंतर्लक्ष तल ज्योति स्वरूपम भवती महर्षिवेद्यम अंतर्बाह अदृश्यम अंतर्लक्ष दीप्तमान ज्योति के समान है इसे महर्षि गण ही जान सकते हैं यह बाह्य और आंतरिक इंद्रियों नेत्रों मन आदि के द्वारा अगोचर है चतुर्थ खंडा सहस्रारे जल ज्योतिलक्ष बुद्धिगुहयांगसुंदर पुरश्रपमर्लक्ष्मीतरे शीर्षातर्गतमंडल मध्यक पंचवक्त मुमासहाय दीर्क प्रशातमीति के अंगुष्ठमा पुरुषोलक्ष्मीके सहस्रारदल में दीप्यमान ज्योति के समान अंतर्लक्ष्य है कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धि रूपी गुहा में सर्वांग सुंदर पुरुष का रूप अंतर्लक्ष है कितने ही ऐसा मानते हैं कि शीर्ष के अंतर्गत स्थित मंडल के मध्य पांच मुख वाले और उमा सहित नीलकंठ भगवान शंकर का प्रशांत रूप भी अंतर्लक्ष्य है अंगुष्ठ मात्र पुरुष ही अंतर्लक्ष्य है ऐसा भी कितने ही विद्वान मानते हैं उक्त विकल सर्व आत्म तलक्ष्यम शुद्धात्मदृष्टिया वा एव ब्रह्मनिष्ठो स्रह्मनिष्ठो उपर्युक्त सभी विकल्प विभेद आत्मा के ही है उस लक्ष्य अंतर्लक्ष्य को जो शुद्ध आत्मदृष्टि से देखता है वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है जीव पंचवित चतुर्वशति तत्व परत्यज्यड्विश परमात्मा परमात्माहित निश्चया जीवन मुक्तो जीव जीवपंचीसवा तत्व है स्वकल्पित चौबीस तत्वों को त्याग कर छब्बीसवा मैं स्वयं परमात्मा हूँ जब वह ऐसा निश्चय करता है तो इस निश्चय से वह जीवन मुक्त हो जाता है एवं अंतर्लक्ष दर्शनेन जीवन मुक्तिदशायाँ स्वयं अंतर्लक्षों भूत परमाकाश आखंड मंडलो भवती इस प्रकार अंतर्लक्ष का दर्शन प्राप्त कर लेने से वह जीव जीवन मुक्त की ओर अग्रसर होते हुए स्वयं अंतर्लक्ष होकर परम आकाश स्वरूप अखंड मंडल हो जाता है